छठा एवं सातवां प्रकरण छठे प्रकरण में जनक यह अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मुझे यह अनुभूति हो गई है कि संसार में द्वैत है ही नहीं सब अद्वैत है अतः मैं आकाश की तरह अनंत हूँ यह संसार प्रकृति प्रकृतिजन्य घड़ों की भांति है घड़ों में भी वही आकाश विद्यमान है घड़ों के नष्ट होने पर उनमें निहित आकाश कहीं जाता थोड़ी है यह महाकाश का ही भाग था अतः उसी का भाग रहता है उसी में स्थित रहता है जैसे घटाकाश एवं महाकाश में कोई भेद नहीं है कोई सीमा रेखा नहीं है वैसे ही परमात्मा एवं आत्मा में कोई भेद नहीं है वे एक ही हैं भेद रहित हैं समुद्र का उदाहरण देकर वे अपनी अनुभूति को और स्पष्ट करते हैं जनक कहते हैं कि मैं सागर के समान हूँ और यह संसार सागर में उठती तरंगों के समान है अतः मैं किसे छोड़ूं और किसे ग्रहण करूं? ग्रहण एवं त्याग का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि स्वरूप है ग्रहण और त्याग के लिए दो का होना जरूरी है परंतु यहाँ तो केवल एक ही तत्व है दूसरा कोई है ही नहीं अद्वैत सातवें प्रकरण में जनक द्वारा प्रस्तुत अभिव्यक्ति का सारांश यह है कि मुझ अंतहीन समुद्र में यह संसार रूपी नाव प्रकृति जनित वायु से इधर उधर ढोलती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है अतः मैं इससे सांसारिक द्वंद्वों पूरी तरह अप्रभावित हूँ अछूता हूँ अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ मुझे कोई चिंता नहीं है जो हो रहा है स्वीकार है और जो नहीं हो रहा है उसकी मांग नहीं है नाव चले न ना चले हिले डुले, डूबे उतराए लहरे बने मिटे ज्वार आए जाए मैं समुद्र इससे अप्रभावित हूँ मैं संसार से परे हूँ मैं तो परमात्म स्वरूप हूं आठवां एवं नवा प्रकरण आठवें प्रकरण में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है जब चित्त कुछ चाहता है कुछ सोचता है कुछ त्याग करता है कुछ ग्रहण करता है जब दुखी और सुखी होता है तभी बंधन है तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मन की इच्छाएं, वासनाएं एवं अपेक्षाएं ही उसके बंधन का कारण हैं। यदि इन सब का क्षय हो जाए तो मनुष्य मुक्त ही है चित्त में उठने वाली विविध चाहतों की तरंगें मनुष्य को विचलित करती है उद्वेलित करती है और वह उन्हें एन केन प्रकारण प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होता है या अच्छे बुरे किसी भी ढंग से इन्हें प्राप्त कर भोग विलास में रमना चाहता है इस भोगवादी प्रवृत्ति के कारण ही वह पाप कर्म करने भ्रष्ट तरीके से धन अर्जन करने पद प्रतिष्ठा और वैभव प्राप्त करने की जुगत में लगा रहता है इसके परिणामस्वरूप वह बंधन युक्त हो जाता है यदि इन सब अनावश्यक इच्छाओं अपेक्षाओं से वह दूर रहे तो वह बंधन मुक्त रहता है इस प्रकरण के चारों सूत्रों का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति जीवन में कोई इच्छा ही न करे अष्टावक्र जी का ऐसा मंतव्य नहीं है उनका संदेश यह है कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं तो आदर्श कर्तव्य कर्मों से आसानी से पूरी हो जाती है किंतु इच्छाएं अनंत हैं वे कभी पूरी नहीं होती है इनकी पूर्ति हेतु भी व्यक्ति निकृष्ट कर्म करता है और इनके फल स्वरूप वह बंधन में पड़ता है अतः व्यक्ति की जीवनचर्या सहज सरल होनी चाहिए सहज सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति एक अद्भुत शांति एवं आनंद की अनुभूति करता है और ऐसा व्यक्ति सदा मुक्त रहता है आठवें प्रकरण की इन चार सूत्रों को यदि हर व्यक्ति अपने चिंतन में लेकर आचरण में उतार ले और तदनुरूप जीवन जीने लगे तो न तो समाज में कोई भ्रष्टाचार होगा न कोई बलात्कार न अनाचार न कदाचार न कोई लूट खसोट न हत्या और न ही किसी प्रकार का नक्सलवाद आतंकवाद ही होगा तब एक आदर्श समाज एक आदर्श शासन व्यवस्था एक आदर्श राष्ट्र एक आदर्श विश्व का उद्गम होगा और चारों ओर शांति सद्भाव एवं सुकून का आनंददायी वातावरण निर्मित हो जाएगा इस आठवें प्रकरण में अष्टावक्र जी ने बताया है कि अपेक्षाएं ही बंधन का कारण है अब नवे प्रकरण के सूत्रों में वे इन अपेक्षाओं से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं संसार में मनुष्य का जीवन द्वंद्वों सुख दुखादि से परिपूर्ण है संसार में आनंद नहीं है आनंद का परम स्रोत तो हमारी आत्मा है जो भी जब कभी हम सुख आनंद की झलक पाते हैं वह हमारे अंतकरण से ही उद्भूत होती है संसार के सुख दुख हमारे मन के प्रक्षेपण हैं व्यक्ति संसार में आनंद खोज रहा है वही उसके दुख एवं बंधन का कारण है संसार में ये है ही नहीं संसार अनित्य अस्थायी है आत्मा नित्य है स्थायी शाश्वत है अस्थायी स्रोत से जो मिलेगा वह स्थाई कैसे रहेगा वह तो अस्थायी ही होगा स्थाई सुख आनंद यदि चाहिए तो स्थायी स्रोत से ही मिलेगा तात्पर्य यह है कि संसार की वासनाओं में न रम कर आत्मा के अमृत सरोवर में रमें तो तुम मुक्त हो और सदा मुक्त ही रहोगे संसार में रहो यह हमारे परमात्मा का बनाया हुआ बृहद आवास क्षेत्र है जो उसने प्राणियों के निवास एवं जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया है इसकी उपेक्षा निंदा नहीं करना है जीवनोपयोगी तत्वों को तो ग्रहण करो परु परंतु विकार युक्त तत्वों से खुद को बचा कर रखो इस चमन से फूल से चुनो पर इस चमन से फूल तो चुनो पर अपने दामन को काटो से बचा कर रखो सार को ग्रहण करने का सूप जैसा स्वभाव नीर छीर विवेचन की हंस जैसी प्रकृति रखोगे तो आनंद पूर्वक जीवन जियोगे त्याग एवं ग्रहण की कला यदि मनुष्य सीख जाए तो वह मुक्त ही है मानस में गोस्वामी जी ने इस संबंध में सुंदर सीखती है जड़ चेतन गुण दोषमय करतार, संत हंस गुण गह ही पय विकार